लेसन 17 चलती हुई रेलगाड़ी से एक शराबी गिर पड़ा हंसते हुए बच्चे को देखकर कर माँ का दिल पिघल गया लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो डर से कांपती हुई औरत रोने लगी पेज नंबर वन वन सिक्स लोहार ने तपे हुए लोहे को पानी में डालकर ठंडा किया खिले हुए फूलों से मेरा मन लुभाया गया तीसरी पंक्ति पर बैठी हुई महिला हमारी अध्यापिका है फर्श पर गिरे हुए तमाम कागज़ हटा दो मोहब्बत से भरे शब्द सुनकर दादी मुस्करा दी मोदी की कही हुई बात सुनकर सभी लोग हर्षित हुए मेरे दादा की बनाई हुई तस्वीर चित्रकार की जैसी लगती है हमीर को मिला हुआ पार्सल गुलाब की पंखड़ी से भरा था पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चोर को जेल में बंद किया गया मुझे बनारस की ओब्लिक मैं बनी हुई रेशम की साड़ी बहुत पसंद है मैंने तुम्हारे पिछले साल के भेजे हुए पत्र का भी उत्तर नहीं दिया मेरे कपड़े फटे हुए हैं आपने खिड़की खुली हुई क्यों छोड़ी थी चौकीदार ने दरवाजा खुला हुआ पाकर घंटी बजाई उस दिन उसे चांद मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया पेज नंबर वन एटीन उस समय उसे एक लड़की दौड़ती हुई दिखाई दी तुम थकी हुई लग रही हो आप कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं आप तो पिए हुए नजर आते हैं मैंने एक बिल्ली को रास्ता काटते देखा सिकंदर ने अपनी पत्नी को हंसते हुए सुना मैंने कभी दिनेश को किसी से झगड़ते नहीं देखा आपने मेले बाजार में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा फकीर ने कुत्ते को रास्ते में लेटा हुआ पाया उसने बिल्ली को मरा हुआ समझ लिया है कांपना, काई गिरफ्तार गुलाब घंटी चित्रकार जमना तपना धक्का पंक्ति पंखड़ी पार्सल फ़कीर फर्श बजाना भरना मोहब्बत मेला रेशम लुढ़कना लुभाना लोहार, शराबी हर्षित एक ग्यारह इक्कीस इक्तीस इकतालीस इक्यावन इकसठ इकहत्तर इक्सी इक्यानवे